आत्मबोधोपनिषद द्वितीय प्रगलित निजमा निस्तुल वस्तुम अष्टमिता हम, तो हम प्रगलित जगदी सजीव भेदोहम आत्मसाक्षात्कार करने वाले साधक का कथन मेरी स्वयं की माया विशेष रूप से गलित हो गई है मैं अतुल दर्शन रूप वस्तु मात्र ही हूँ मेरा अहंकार नष्ट हो चुका है तथा जगत ईश्वर एवं जीव जैसे भेद मेरे लिए नष्ट हो गए हैं प्रत्यकिन पर निषेधोहम समुदस्ताश्रमित हम प्रवृत सुखपूर्ण संविम देवाहम मैं प्रत्युगात्मा से अभिन्न परात्पर ब्रह्म हूँ मेरे लिए सभी तरह के विधि निषेध हो चुके हैं मैं आश्रम धर्म से परे से परे, उससे ऊपर उप तथा तो मैं असीम सुख परिपूर्ण एवं ज्ञान स्वरूप हूँ संस्थोह हम अचलोह हम अजरोहम अब जयम पक्ष विपक्षादेद विधुरोहम मैं साक्ष रूप तथा किसी भी तरह की अपेक्षा से रहित हूँ मैं अचल होकर अपनी महिमा में ही प्रतिष्ठित हूँ मैं अजर अमर हूँ तथा पक्ष विपक्ष आदि भेद से रहित हूँ अवबोधम मोक्षान सिंधु अक्षरो गुण जाल केवला हम मैं एकमात्र ज्ञान रूप रस स्वरूप हूँ मोक्ष के आनंद का एकमात्र सागर हूँ मैं सूक्ष्म हूँ मैं अक्षर हूँ मैं विनष्ट गुण समूह वाला अर्थात त्रिगुणातीत हूँ मैं तो केवल आत्मा ही हूँ निस्त्रुण्य पदोहेटस्थेतनोहम निष्क्रियमाह मैं त्रिगुणातीत अक्षय परम पद हूँ मेरे उदर अर्थात कुक्षि में अनेकों लोक विद्यमान है मैं कूटस्थ चैतन्य स्वरूप हूँ क्रिया रहित धाम अर्थात आत्म स्थल हूँ तथा मैं वितर्क रहित निर्वाण हम, हम निर्जबोहम अजोहम केवल सारभूतो सारभूतम मैं एक हूँ मैं अविकल अर्थात परिपूर्ण हूँ मैं निर्मल एवं निर्वाण बुद्धि हूँ मैं अवजो से रहित तथा मैं ही अजन्मा हूँ केवल सत्वरूप में सब सबका कार्योह मैं अवधि मैं श्रेष्ठ तर भावों से युक्त तथा भेद रहित हूँ मैं अति विराट तथा निर्दोष हूँ अवधि एवं सीमा से रहित हो केवल आत्म स्वरूप रूपोह मैं वेदांत के द्वारा जाना जाता हूँ आराधना के योग्य हूँ सभी भुवनों में अनुपम सुंदर हूँ मैं परमानंद घन स्वरूप हूँ तथा तो मैं ही परमानंद रूप एकमात्र भूमा स्वरूप हूं हम अद्वयोहम संतत भाव आदि सुनोहिता हम मैं शुद्ध हूँ अद्वैत हूँ सतत भाव रूप हूँ आदि रहित हूँ मैं जीव प्रकृति और ब्रह्म के त्रित से रहित हूँ मैं बद्ध मुक्त और अद्भुत स्वरूप वाला आत्मतत्व हूँ शुद्धोहम आंतरोत विज्ञान समरस समरसात्मा शोधित परम तत्व तो बोधानंदकमृतरेवाहम मैं पवित्र हूँ अंतरात्मा हूँ तथा मैं ही सनातन विज्ञान का पूर्णरत आत्मतत्व हूँ शोध अनुसंधान किया जाने वाला परात्मर आत्मतत्व हूँ और मैं ही ज्ञान देवम आनंद की एकमात्र मूर्ति हूँ विवेक युक्त बुद्धियाम तथा पे बंध मोक्षादिव्यवहार प्रतियते मैं विवेक बुद्धि से युक्त हूँ मैं आत्मा को अद्वैत रूप में जानता हूँ तब भी शरीर रहते बंध मोक्ष आदि व्यवहार वाला हूँ निवृत्तों प्रपंचो मे सर्वदा सर्पादरज्य सत्व ब्रह्म सत् कवल प्रपंचाधारूपेण वर्तते तो जगंड ही यथेूर संसा व्याद्ता सर्करा वर्तते तथा अद्वैब्रह्मेण व्या जगत्र ब्रह्मादिकटपर्यता प्राणि मई कलिता बुद्बुदा दीवीकारातरंग सागरे यहाँ तरंगस्थ सिंधुन वाथाथा विषयानंदवा भूदाननंद दारिद्र सा नास्पन्न तथा ब्र्मानंदे निमग्न विषयाशा न तवेन् विषम दृष्टि मृत दृष्ट् बुद्धिमान आत्मान अहम अनात्म तम्यम घटावभाषको धाम भाघटनाशे नश्यते देहा नश्यते न मे बंधो न मे मुक्त न मे गुरुः मेरी दृष्टि से प्रपंच निवृत्त दूर हो गया है तब भी सर्वदा वह के सदृश प्रतिभाषित होता है निश्चय ही सर्प आदि में जिस प्रकार रत्ती का अस्तित्व है उसी प्रकार ही प्रपंच का भी अस्तित्व है केवल मात्र ब्रह्म सत्ता के आधार पर ही प्रपंच का व्यवहार है यह जगत तो है ही नहीं जिस तरह शक्कर गन्ने के रस में व्याप्त है उसी तरह ही अद्वैत ब्रह्म आनंद रूप में तीनों लोकों में विद्यमान है जिस प्रकार सागर में बुलबुले के देकर बुलबुले से लेकर तरंगे तक कल्पित है उसी प्रकार मेरे द्वारा ब्रह्म से लेकर कीट पर्यंत प्राण मात्र कल्पित हैं जिस तरह समुद्र की तरंगों में रहने वाले जल की इच्छा नहीं करते उसी तरह केवल आनंद स्वरूप होने में मुझे विषयों के आनंद की कोई भी इच्छा नहीं रहती जिस तरह संपत्ति से संपन्न व्यक्ति को दरिद्रता की कोई संभावना नहीं रहती उसी तरह ही ब्रह्म के आनंद में निमग्न रहने वाले मुझको विषयों की कोई आशा नहीं रहती बुद्धिमान पुरुष जिस प्रकार विष और अमृत को देखकर करके विष का परित्याग कर देता है उसी प्रकार मैं आत्मा को देखकर के अनात्मा का परित्याग कर देता हूँ जैसे घट अर्थात घड़े को प्रकाश देने वाला सूर्य घड़े के नष्ट होने से स्वयं नष्ट नहीं हो जाता वैसे ही शरीर को प्रकाश देने वाला साक्षी परमात्मा शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता ना मेरे लिए कोई बंधन है और न ही मुक्ति ना मेरे लिए कोई शास्त्र है और न ही मेरा कोई गुरु